लेकिन हाँ जब कौशिक से पूछा गया कि उसने किस आधार पर अपने बयान में कहा कि मर्डर फिल्म के क्रू मेंबर के साथ काम करने वाले एक्टर प्रसाद ने किया है तो उसने बताया कि जिस कातिल ने उसके ऊपर चाकू से हमला किया था उसने सफेद रंग की गोल्फ कैप के साथ टी शर्ट और लोअर पहन रखा था जो कि प्रसाद ज्यादातर सेट पर पहनकर घूमता था उस तरह की सफेद गोल्फ कैप प्रसाद के अलावा किसी दूसरे क्रू के पास नहीं थी दूसरी चीज ये भी कौशिक ने बताई थी उसके ऊपर हमला करने वाले कातिल की लंबाई और उसका शारीरिक गठन भी बिल्कुल प्रसाद की ही तरह था लेकिन संदेह वाली बात यह थी कि कौशिक ने साफ तौर पर कातिल का चेहरा नहीं देखा था उसने सिर्फ कपड़े और शारीरिक बनावट के आधार पर ही यह बयान दिया था कि जूनियर एक्टर प्रसाद ही कातिल है अब ये सब पढ़ने के बाद विक्रांत को ये नहीं समझ आ रहा था की वो इस बात को मान ले के प्रसाद कातिल है या नहीं जिस तरह से समन्ता और बहादुर ने प्रसाद के बारे में बताया उसे सुनकर तो यही लगता है की प्रसाद कातिल नहीं हो सकता लेकिन कौशिक की माने तो प्रसाद ही कातिल है लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कातिल ने प्रसाद के कपड़े पहने हों और हो सकता है कि कौशिक को गलत फहमी हो गई हो हो सकता है कि वो प्रसाद को कत्ल के इल्जाम में फंसाने की कोशिश कर रहा हो क्योंकि अभी तक कातिल का चेहरा किसी ने नहीं देखा है सिर्फ अनुमान के आधार पर किसी को कातिल साबित कर देना बिल्कुल गलत है विक्रांत अभी ये सब चीजें सोच ही रहा था की वहाँ पर दो पुलिस वाले पहुंचे उनके हाथ में एक पॉलिथीन नजर आ रही थी जिसमें कुछ सामान रखा हुआ था विक्रांत सोफे पर बैठे बैठे बड़ी उत्सुकता के साथ उस पॉलीथिन को देखने लगा लेकिन उन पुलिस वालों ने पॉलिथीन विक्रांत की तरफ लाने के बजाय समंता और बहादुर की तरफ बढ़ा दिया वो दोनों अभी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने नजरे गढ़ाए बैठे हुए थे और बड़े ध्यान ऐसी वीडियो को देखे जा रहे थे पुलिस वालों ने उस पॉलीथिन को उन दोनों के पीछे रखे एक टेबल पर रख दिया लेकिन न तो समंता ने और न ही बहादुर ने उसकी तरफ ध्यान दिया विक्रांत ने जब इशारे से पुलिस वालों से उस उन्होंने तो तुम लोगों का पर्सनल सामान है चेक कर लो इसे और जिसका जो सामान हो अपना ले लें विक्रांत ने समन्ता और बहादुर को बुलाते हुए कहा फिर तुरंत ही समंता और बहादुर ने वीडियो देखना बंद करके अपना अपना सामान चेक करना शुरू कर दिया समंता ने पोलिथिन में से अपना वॉलेट मोबाइल फोन कुछ चाबियां सिगरेट की डिब्बी और लाइटर ले लिया इसके बाद वो तुरंत ही एक सिगरेट निकालकर अपने होठो के बीच दबाते हुए ऑफिस से बाहर निकल गयी समनता को यूं बाहर जाते देख तुरंत एक पुलिस वाला उसके पीछे चल पड़ा भले ही इस वक्त समनता के ऊपर पुलिस को शक नहीं था लेकिन फिर भी जब तक ये केस सोल्व नहीं हो जाता तब तक तो समता की सिक्योरिटी की जिम्मेवारी पुलिस की ही है वो पुलिस वाला समंता के पीछे चला ही था कि विक्रांत ने हाथ उठाकर इशारा करते हुए उसे रुकने के लिए कह दिया तुरंत ही उस पुलिस वाले के कदम ठिटक गए और फिर विक्रांत सोफे से सो उठकर खड़ा हो गया अब तक समंता बोट पर बने इस ऑफिस के दरवाजे से बाहर आकर डेक पर आ चुकी थी विक्रांत जब ऑफिस से बाहर निकलकर आया तो उसने देखा की समन्ता इस वक्त सिगरेट से चुकी थी वो धुए छोड़ते हुए आसमान की तरफ देखे जा रही थी समंदर की लहरें बोट के बेस से टकराते हुए उसे बार बार हिलाई जा रही थी लहरों की आवाज कानों में किसी मीठी लोरी की तरह पड़ रही थी और इस माहौल में विक्रांत के ऑफिस में जल रही लाइट का प्रकाश खिड़की के सहारे निकलकर समन्ता के गालों पर पड़ रहा था जो कि उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था विक्रांत इस वक्त बोट के किनारे पर खड़े होकर समंदर की लहरों को देखे जा रहा था हालांकि उसकी तिरछी नजरें लगातार समन्ता पर ही पड़ रही थी समन्ता ने एक हाथ में सिगरेट पकड़े हुए अपने दूसरे हाथ में फोन ले लिया और फिर वो फोन में मैसेज और कॉल के नोटिफिकेशन चेक करने लगा लेकिन जब उसने देखा कि उसके पास ना तो किसी का मैसेज आया हुआ था और ना ही किसी की कॉल तो फिर उसने दुखी मन से फोन अंदर जेब में रख लिया और फिर अंततः समंदर की तरफ देखते हुए सिगरेट से धुएं का छला बनाने लग गई लोग कहते हैं की अगर आप मौत के मुँह ऐसी बचकर निकल आते है तो फिर इसका मतलब ये है की भगवान हमेशा आपका साथ देता है विक्रांत ने समता से बात छेड़ते हुए कहा तुम परेशान मत हो सकता है कि तुम्हारी जिंदगी का ये तूफान तुम्हारे लिए नए रास्ते लेकर आएगा विक्रांत के शब्द सुनकर समता ने अपना मुंह उसकी तरफ करते हुए और चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा आप समझ नहीं रहे हैं सर हमारी इंडस्ट्री में बहुत अलग रूल चलता है कोई कंट्रोवर्सी में नहीं आना चाहता और अगर अगर कोई कंट्रोवर्सी में आ जाता है तो फिर उसके साथ कोई काम भी नहीं करना चाहता था नहीं ऐसा नहीं है विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा मैंने एक बार एक मॉडल को बीच रोड पर बिना कपड़ो के पकड़ा था बहुत कंट्रोवर्शियल कंडीशन थी लेकिन पता है क्या हुआ वो मॉडल रात फेमस हो होगी में रहते हैं उनके लिए उतना ही अच्छा, रहता है। <laughs> अच्छा, अच्छा ये फोटो देखो इसमें से तुम कितने लोगों को पहचानते हो विक्रांत ने बड़े ध्यान से समन्ता के फोन में उस फोटो को देखा उसमें कई सारी खूबसूरत लड़के दिखाई पड़ी थी न, ये बीच वाली तुम हो ना और फिर ये ये विक्रांत उन सभी को पहचानने की कोशिश कर रहा था ये सब जानी पहचानी लग रही है, है, अच्छा, है। समंता ने अंगली से विक्रांत को दिखाते हुए कहा अब ये मत कहना की तुम इसको नहीं जानते टीना रावत बहुत बड़ी मॉडल है फिल्मों में भी आ चुकी है ओ। अब देखा मैंने विक्रांत ने कहा हाँ हाँ सुना है मैंने इसके बारे में ये वही है ना जिसकी शादी रण विजय रावत से हुई थी अचानक से हो गई थी शादी पी ग्रुप के मालिक से भी उसका कनेक्शन था वही है ना न, वही है समंता ने जवाब दिया अच्छा तो ये तुम्हारी क्लासमेट थी क्या नहीं समन्ता ने अपना फ़ोन वापस ले लिया और फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा ये फोटो एक ऑडिशन के टाइम पर लिया गया था फिल्म का ऑडिशन था उसमें हम सब लोग साथ में थे और पता है इस ऑडिशन में टीना को ही फिल्म के लिए सिलेक्ट किया गया था और जब टीना को काम मिला तो उसके बाद वो मॉडलिंग इंडस्ट्री की टीना ने इस ऑडिशन को गलत तरीके से जीता था यह बात तबकी है जब टीना नई नई मॉडलिंग इंडस्ट्री में आई थी तब वो प्रणय के साथ रहती थी और प्रणय गुलाटी ने अपने पहचान और पैसे के दम पर टीना को यह रोल दिलवाया था हालांकि टीना टैलेंटेड थी लेकिन शायद उस ऑडिशन में उसको काम नहीं मिलता लेकिन इसे किस्मत का खेल ही कहते हैं आज टीना इतनी बड़ी स्टार बन गई है और मैं हाँ, समंता ने बेहद सीरियस होते हुए अपना सिर हिला दिया और फिर उसने चुपचाप सिगरेट का कश लेते हुए धुएं का छला छोड़ना शुरू किया उसकी आंखें नम हो चुकी थी और फिर से वो विशाल समुद्र की तरफ देखने लग गई यहाँ की सिचुएशन अब काफी ऑकवर्ड हो चुकी थी विक्रांत भी शांत हो चुका था और वो भी पानी की तरफ देखने लगा कुछ देर तक यहाँ शांति का माहौल बना रहा लेकिन कुछ ही देर में समंता ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा मुझे पता है कि आप मुझसे क्या जानना चाहते है आपको उसके ऊपर शक हो रहा होगा की वो जिंदा बच गया वो जिंदा बच गया है तो इसलिए हो सकता है की मर्डर केस में उसका हाथ होगा लेकिन ऐसा नहीं है वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता बहुत सीधा आदमी है वो समंता ने सिगरेट का अगला कष्ट खींचते हुए कहा विक्रांत समंता के मुंह से यह बात सुनकर काफी रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था समंता चेहरे से जितनी खूबसूरत दिख रही थी उतनी ही दिमाग से भी तेज थी उसने बिना कहे ही विक्रांत के मन की बात जान ली थी विक्रांत उससे काफी प्रभावित था अच्छा तो तुम भी तो बच के आई हो क्या तुम भी बहादुर की तरह निर्दोष हो विक्रांत ने समन्ता की तरफ देखते हुए कहा वो तो आप जैसा सोचते हैं उस पर डिपेंड करता है समन्ता ने सिगरेट का एक और कष्ट खींचते हुए कहा उसके बाद उसने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा मैं ये बात मान रही हूं कि मैंने भी बहुत गलतियां की हैं बहुत गलत काम किए हैं लेकिन मैंने जो कुछ किया है वो बस खुद के अच्छे के लिए किया है मैंने अगर उन दरिंदों का साथ दिया है तो फिर इसीलिए दिया था ताकि मैं अपनी जिंदगी बेहतर बना सकूँ और चाहे आप यकीन करो या ना करो मैं भी इस केस की सिर्फ विक्टी हूं मतलब क्या किया है तुमने विक्रांत ने कन्फ्यूज होते हुए सवाल किया फिल्मों में काम पाने के लिए मैंने भी कई दरिंदों का बिस्तर गर्म किया है कई मासूम लड़कियों को उन हवासियों के हवाले किया है कई का साथ मैंने गलत किया है समन्ता ने सिगरेट का आखिरी कच खींचने के बाद उसे मसल कर पानी में फेंक दिया और फिर बोलना शुरू किया रोल पाने के लिए मैंने कई बड़े एक्ट्रेस के साथ अफेयर भी किया है लड़कियों की दलाली की है ड्रग्स लिया है सारे गलत काम किए और कुछ सुनना है आपको विक्रांत अवाक होकर समंता की बातें सुनता रहा उसके पास कोई जवाब ही नहीं था फिर समंता ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा लेकिन का मुझे नहीं मारा मैं अभी भी जिंदा हूँ ये सच्चाई है इसके बाद ने गहरी ली और फिर वापस के तरफ लौट लेकिन विक्रांत अभी, भी खड़े समंदर के पानी को रहा। अभी भी उसके कानों में समंता के लफ्स गूंज रहे थे और वो उन पर गंभीर विचार कर रहा था उसे एहसास हो रहा था की अगर समंता सच बोल रही है तो इसका मतलब ये है की कािल ने जितने लोगों का मर्डर किया है उन सभी को मारने से पहले उनके बारे में काफी डिटेल इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया था जितने लोगों का मर्डर हुआ है उन सभी का रिकॉर्ड अच्छा नहीं था सभी किसी न किसी गलत काम धंधे में इन्वॉल्व थे लेकिन दूसरी तरफ ऐसा भी था कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि गलत काम में इन्वॉल्व तो थे लेकिन फिर भी उन्हें कातिल द्वारा जिंदा छोड़ दिया गया था जैसे की समन्ता भी तो गलत काम करती थी लेकिन फिर भी कातिल ने उसे जिंदा छोड़ दिया था इसका मतलब साफ है कातिल उन लोगों का मर्डर इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि वो उन्हें सजा देना चाहता था बल्कि वो अपने पर्सनल बदले के लिए लोगों को मार रहा था हालांकि अब तक ये नहीं समझ में आया था कि आकर कातिल किस चीज का बदला लेने की कोशिश कर रहा था अभी विक्रांत कातिल के मोटिव को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक से उसके पास अदृश्य शक्ति का टास्क खत्म होने का मैसेज आ चुका था आज का टास्क खत्म होने के बाद विक्रांत का सक्सेस रेट एक था और इस सक्सेस रेट के बदले में विक्रांत को एक खास तरह की आर्म शील्ड डिवाइस डिवाइस दिया गया था। इस की मदद से वो खुद के हाथ को अदृश्य कर सकता था वाकई में किसी से फाइट करते समय ये डिवाइस बहुत कामा सकती है। विक्रांत ये बात अच्छे से समझ रहा था कि अगर उसने डुप्लीकेट टास्क को पूरा किया होता तो फिर शायद उसका सक्सेस रेट और ज्यादा होता लेकिन फिर भी एक के सक्सेस रेट से भी विक्रांत काफी खुश था उसे बिना समय गवाए अगले दिन का कोडवर्ड जानने के लिए अपने अदृश्य शक्ति के सिस्टम में क्लिक कर दिया तुरंत ही दो शब्द उसके माइंड में खुलकर सामने आ गए पहला शब्द था पहाड़ और दूसरा शब्द था आग आग का मतलब दोस्त था यानी कि अगले दिन विक्रांत को कोई दोस्त मिलने वाला था दूसरे कोडवर्ड पहाड़ को सुनकर विक्रांत बहुत खुश हुआ कम ऐसी कम उसे ये तो तसली होगी की वो केस की इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में कर रहा है